नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें बोलने का और बहुत ही अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ आज, आज आपके शाम को यादगार बनाने के लिए हम लोग आ गए हैं और आप फेसबुक यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप देखते हुए कमेंट जरूर करें मैसेज जरूर करें आपके मैसेजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ अन्य देवालिया जी है जिनसे हम लोग बातें करेंगे और ये यंगेस्ट कवि है और विष्णु पर इनकी अच्छी जो है कविताएं हैं जो हम लोग आज के इस शो में सुनेंगे आप सभी की तरफ से अनंत जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में इन चंद तालियों के साथ जी कैसे हैं आप बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया हूँ बहुत बढ़िया हूँ बताएं जी जी जी इस वक्त आप कहा से जुड़े हमारे साथ <laughs> आ, मैं इस समय देवरिया से आप लोगों से जुड़ा मैं रहा हूँ दिल्ली में रहता हूँ लेकिन मैं इस समय देवरिया हूँ देवरिया से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ और, अच्छा और बड़े अच्छे अवसर पर जुड़ रहा हूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। आप सभी को जी अनं देवरिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मैं चाहूंगा की आप अपने परिवार के बारे में बताइए और किस तरह से आपका जो ये कविताओं का साथ जुड़ना कविता पढ़ना लिखना ये सारी चीजें कैसे शुरू हुई देखिये कोई इसकी बहुत बहुत बड़ी भूमिका नहीं है बिल्कुल सामान्य तरीके से जो प्रक्रिया होती है ये उसी प्रक्रिया के तहत है बड़ा छोटी सी उम्र में था तो मेरे पिताजी चुकी डॉक्टर हैं और उनके मेडिकल के जो है बहुत सारे लेख आते थे और वो अखबार में छपते थे मैं उस समय पांचवी छठवीं में पढ़ता था तो उनकी फोटो वगैरह अखबार में देखकर बड़ा रोमांचित होता था तो मेरे अंदर भी इच्छा जागृत हुई कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी फोटो भी अखबार में आए तो, आ, तो हा, हा, फोटी तुकबंदी करना मैंने शुरू किया और अच्छा था मेरे परिवार का बड़ा अच्छा सहयोग रहा इन तमाम चीजों में तो मैं जो भी टूटा फूटा लिखता था पिताजी के माध्यम से वो प्रकाशित हो जाता था इन चीजों ने जो है निरंतर उत्साहवर्धन किया ये चलती रही और मुझे लगता ठीक ठाक सा समय हो गया है ईश्वर की कृपा है अच्छा चल रहा है मिला के लिख ठीक ठाक <laughs> जी जी जी अच्छा शुरू शुरू में जब लिखना शुरू किया आपने तो किस तरह की कविताएं क्या लिखना शुरू किया और फिर बाद में आपको कब ऐसा लगा कि हाँ, मैं अच्छा लिख रहा हूँ <laughs> जी जी अपने जानने वाले लोग थे जिसमें मित्र हो गए रिश्तेदार तो और उसके बाद ये चीजें ऐसी चलती रहे तो कभी ये लग रही अच्छा खराब और चाहिए करना चाहिए कि नहीं करना चलता और हम उसको फिर एक समय आया कि मैं तो मेरी थी में मेरी कुछ कहानियाँ थी कुछ कविताएं थी तो मेरी पहली पुस्तक थी और उसके बाद ये चीजें बनना शुरू चलता रहा जी जी चलिए एक सुंदर सी कविता आप सुनाई दीजिए जब तक हमारे दूसरे मित्र आ जाते हैं उनका भी नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका भी थोड़ा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि आज के इस समय में नेटवर्क इशू तो है ही है लेकिन इसके साथ में आइए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ गीत सुनते हैं उसके बाद फिर याद करते हैं हमारे सभी दोस्तों को ताकि वो आ जाए समय पर <laughs> संगीत झरका पत्थर के टकराने से तूफा भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से प्रभु तुमको मीत बनाने से झरना से संगीत झरका पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता तुमकोमी तो बनाने से प्रभु तुमको मित बनाने से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कैसे आप मैं बिल्कुल ठीक <laughs> जी जी हुई कवि साहब का भी नेटवर्क इशू है हाँ, तो वो हमने में है अनंत हाँ, देवरिया जी जी मैं चाहूंगा कि एक गीत स्वागत में सुनाइए आप था था। Thank you. हम कथा सुनाते राम सकल कुंड की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षिक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम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 रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा संतति है तो याज्ञ करवाया धर्म याज्ञ का शुभ फल पाया इंद्रपगर जन्म में चार कुमारा रघुकुल दीप जगत आधारा चारों भ्रतों के शुभ नामा भरत शत्रुघन लक्ष्मण रामा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 श्री राम की कोमल भावना रोचक प्रस्तुत एक एक कर वर्णन करे लवकुश राम प्रसंग विश्वा मित्र महा मुनि राय इनके संग सब है भारी जनकपुर उत्सव है भारी अपने वर का चयन करेगी अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी जनकपुर उत्सव है भारी जनकपुर उत्सव है भारी जनक राज का कठिन प्रणम सुनो सुनो सब को थो रे शिव धनुष को सो सीता पति हो जनकपुर उत्सव है भारी जनकपुर उत्सव है भारी सहज भाव से शिव धनु तोड़ाना था जोड़ा रघुवर जैसा कोई सीता की समता तो करे पराजित कांती कठोरी का रतिकाम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रा है पुण्य कथा श्री राम की सब पर शब्द मोहिनी डारी मंत्र भय सब नर नारी योध नरे न जात के पीते लव ने सब के मन जीते वन गमन सीता हरण, हनुमत मिलन लंका दहन रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन सब स्थार सब कथा सुनाए राजा राम भये रघुराये राम राजयो सुखद आये सुख समृद्धि श्री घर घर आई सुख समृद्धि श्री घर घर आई सुख समृद्धि श्री घर घर आई धन्यवाद थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद धन्यता बहुत सुंदर गीत और बहुत प्रयास सुनाया आपने थैंक यू महाभारत तो हमने रामायण तो सुन लिया महाभारत आप शुरू कीजिए स्वागत सही ढंग से है बहुत खूबसूरत तरीके से बिल्कुल बहुत खूबसूरत और बड़ा आनंद आया मतलब इतना खूबसूरत गा रहे मेरा मन कर रहा था कि थोड़ी देर और सुना जाए इससे पहले ते कि मैं कुछ कहना शुरू करूं मैं एक बार आप लोगों से क्षमा याचना करूंगा चूंकि मैंने बताया कि मैं देवरिया से जुड़ रहा हूँ और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो है विकास पूरी तरीके से पहुंचा हुआ है और इसलिए नेटवर्क की समस्या बनी रहती है कि हमारा विकास से जो है कनेक्शन ना टूटे इंटरनेट भले बातचीत होता रहे तो विकास के साथ जुड़े हुए हैं और आपने सुनाने के लिए कुछ कहा तो निश्चित रूप से इस खड़ी में महाभारत की बात की मैं गंगा और मैं गंगा से कुछ आपको सुना देता हूँ और कुछ पंक्तियां हैं जब महाभारत कभी तो समाप्त हो जाता है तो युधिष्ठिर जाते हैं पितामह भीष्म के पास कहते हैं कि पितामह मेरा जो राज्य का लोग था उसने कितना विशाल युद्ध करा दिया लाखों लोग मारे गए और जिस राज्य के लिए मैंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जब वो राज्य मुझे मिल गया है तो उस राज्य का भोग नहीं कर पा रहा है मेरा मैं जिस सिंहसन पर बैठता हूँ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेरे अपने भाइयों के शवों के ऊपर रखा हुआ है मैं जिस वस्त्र को पहनता हूँ जिस कपड़े को पहनता हूँ जिसे राज वस्त्र कहते हैं कई बार ये महसूस होता है कि ये मेरे सगे संबंधियों के खून से भीगा हुआ है और जब जब मुझे यह महसूस होता है तो वो राज्य जिसके लिए मैंने ये लड़ाई लड़ी उसे देख मेरा ये प्राण त्याग देने का मन करता है पितामा मैं बड़ा पापी आदमी हूँ जिसने राज्य के लिए कितना बड़ा युद्ध लड़ा भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर यह बात ठीक है कि राज्य महाभारत युद्ध का एक कारण था लेकिन अकेला राज्य ही कारण नहीं था महाभारत युद्ध के बहुत से कारण थे बहुत विराट पृष्ठभूमि थी राज्य उन तमाम कारणों में से एक कारण था और कौन कौन से कारण थे किसी भी युग में किसी भी कालखंड में अगर ये कारण होंगे तो एक विराट युद्ध लड़ा जाना है जिसका नाम महाभारत होगा कौन कौन से कारण थे मैंने कहने की कोशिश की जब द्रौपदी धृतराष्ट्रों के अंधेपन पर मुस्काएगी हम सभी घटनाक्रम जानते हैं दुर्योधन राजसभा में टहल रहा होता है और जिसे वो वर्ष समझकर एक छोटे से जल सरोवर में गिर जाता है सभी पांडव हौसने लगते हैं द्रौपदी गंग करती हुई कहती है अंधे का पुत्र अंधा होता है दुर्योधन प्रण लेता है ये मेरे पिता का अपमान है और मैं इस अपमान का बदला लूंगा जब द्रौपदी धृतराष्ट्रों के अंधेपन पर मुस्काएगी जब कुंती नवजात शिशु को धारा पर धर आएगी जहाँ भीष्म के भय से गांधारी का संबर होना है जहाँ शकुनियों के सीने पर प्रतिशोधों का ढोना है जहाँ पांडव चौसर पर द्रौपदी का दांव लगाएंगे जहाँ दुशासन चीर खींचने सभा मध्य आ जाएंगे जहाँ सभापति अपने नैतिक नेत्र फोड़ कर बैठे हो और पितामह भीष्म सभा में मौन ओढ़कर बैठे पितामा भी कर लेगी युद्धों का परिणाम युद्ध है तो पांडुकुल को उकसाएंगे जहाँ भगवान युद्ध को अत हो जब स्वयं केशव ही युद्ध है तो पांडुकुल को उकसायेंगे और सारथी बनकर स्वम रणभूमि में आ जाएंगे हे धर्मराज तत्त भू पर खू कतलो गारा तय है धर्मराज धर्म राज तत्व भू पर खू कतलो है और युग चाहे कोई भी हो एक महाभारत है एक महाभारत है।, है और पितामह ने कहा कि तुम्हें लगता है बहुत बड़े बड़े लोग मारे गए किसी भी कालखंड में इन तमाम लोगों को यही पहुंचना है अगर वो इन इन गतिविधियों में लिप्त है कहाँ कहाँ लिप्त है जो द्रौपदी के चीर हरण पर मौन साध कर बैठेगा जो द्रौपदी के चीर हरण पर मौन साध कर बैठेगा जो अधर्म के सम्मुख अपने राजो की भाषा में बोलेगा उसका न्याय की राज्य में खंडित होना है। उसका? उसका न्याय की राज्यसभा में खंडित होना निश्चित है और एक एक अपराध के बदले दंडित होना निश्चित है दंडित होना निश्चित है फिर राजा हो यार रंग कोई वेदी पे उतारा जाएगा राजा हो को कोई बेदी पे उतारा जाएगा राजा हो को कोई बेदी पे उतारा जाएगा और यदि भीष्म पर दोषी है तो भीष्म भीष्म मारा मारा जाएगा भी मारा जाएगा भी क्या बात है बहुत ही सुंदर कविता आपने पढ़ी और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है प्रविंद पंडित जी देख रहे हैं और बहुत सुंदर लिख के भेजा है और एकल विद्यालय के संगठन के व्यक्ति भी देख रहे हैं उन्होंने भी आपको मैसेज करके बहुत सुंदर करके लिखे भेजा है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि अलग अलग मंचों पर आप जाकर कविता पाठ करते हैं तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि आप इसी कविता को ज्यादा पढ़ते होंगे भीष्म पितामा वाली <laughs> तो तीन चार साल पहले मैंने इसे लिखा था और उसके बच्चों की पौराणिक एक विषय है और मुझे लगता है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति इसके विषय में जानता है तो हाँ। जब उस चीज को कविता के रूप में प्रस्तुत करता है तो मुझे लगता, तो थोड़ा होते हैं तो फरमाइश भी रहती है लोगों की दे, दे, दे। एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे की हम लोग किसी भी चीज को लेकर कविताएं जब लिखना शुरू करते हैं लिखना अलग और कविता पाठ करना अलग है तो इसमें क्या अंतर होता है थोड़ा सा वो बताइए देखिए दो चीजें है एक होता है की आपकी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाना माल बनाना ऐसा ही है कि हम किसी फैक्ट्री में सामान बना रहे हैं सामान हमने बना लिया जो, जो आप बेच नहीं सकते बेचने के लिए आपको अलग योग्यता होनी चाहिए उसके लिए हम सेल्स की तो ऐसे ही कविता में है कि हमने कविता बना ली वो एक अलग स्किल है हमारी रचनात्मकता उस कविता को बेचने के लिए उसे प्रस्तुतिकरण की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए एक अलग योग्यता है उसके लिए आपका वक्ता होना बहुत आवश्यक है आपका ऑडिटर होना आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो साधारण सी कविता पढ़ रहे होते हैं लेकिन उनका जो वाचन का अंदाज होता है वो इस तरीके का होता है कि वो साधारण सी बात को असाधारण बनाकर प्रस्तुत करते हैं और हम सभी लोग आनंदित होते हैं तो ये दोनों चीजें बहुत मुझे लगता है बहुत अलग है और मैं खुद भी इस बात का अनुभव करता हूँ की लेखन एक अलग विषय है वाचन पर अभी हम तमाम लोगों को बहुत सारा काम करना है और निरंतर इस तरफ अपने आप को लगाए हुए हैं जी जी जी जी चलिए एक सामाजिक मुद्दे पर या लॉकडाउन पे कुछ आपने लिखा हो तो उसको पढ़िए तब तक मैं चाहूंगा धन्यता एक छोटा सा गीत सुनाइए जब तक इसाग़ा इसाग़ा इसाग़ा एक छोटा सा पीस हाँ। मंगल भवन अम्गल रेहस दशिरत अजित बिहार सीताराम चरित अति पवन मधुर स रस अनधि मन भावन सीता चरित अति पावन मधुर रस अनधि मन भावन पुने पुने के तरे हो सुने सुनाये पियके प्यास भुचना भुजाए सीताराम चरित अति पावन मधुर स रस अनधीमन भावन मधुर रस अन अधीमन भन मधुर रस पान धीमन भन थैंक यू धन्यता बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा Thank you, लगा अन्य जी आपको कैसे लगा धन्यता का ये विशेष प्रेजेंटेशन की आवाज में जादू है मैं कहता हूँ कि ईश्वर जो है बहुत कम लोगों को समृद्ध करता है उनमें जी, से जिनको ईश्वर ने समृद्ध किया है धन्यता को इसी बात के लिए समृद्ध कर दिया है और आज ही मेरी उनकी तो पहचान हो गयी देखो ये कैसा सहयोग है सवेरे हमने कॉम्पिटिशन किया था और बहुत सारे बच्चे अलग अलग राज्यों से जुड़ गए थे हाँ धन्यता बताए कौन सी जगह बल्लारी डिस्ट्रिक्ट हो गई बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से तो वहाँ से जुड़ और आ, मैंने पूछा ऐसे ही कि आप कहाँ है कैसे हैं और फिर जब उन्होंने प्रेजेंटेशन जो दिया उसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे तो मैंने फिर शाम को मैसेज किया और मैं, पहले भी मैं मैंने भी जब हुआ था तो आयोजन आप लोगो ने किया था मैं इस चीज का बहुत एक आप लोग मैंने पहले भी कहा था और अभी भी की एक बहुत अच्छी मुहिम है ये जो समय है ना आप इस चीज को जानते होंगे की लोग सब एक दूसरे को धक्का देकर गिराने पर लगे ताकि ऊपर चढ़ के निकल जाए ऐसे में आप लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं की ऐसे तमाम लोगों को निकाल कर ला रहे हैं जो कुछ कहना चाहते हैं और उनके पास अवसर नहीं है तो मतलब बहुत बधाई के पात्र अच्छा लगता है इसी प्रसंग में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जैसे अभी रामायण की बात हो महाभारत की बात हो आपने पढ़ी होगी सुनी भी होगी और कोशिश की होंगे कि रामायण पे भी कुछ लिखूं मैं जिस तरह से आप पितामह पर लिखा तो वो चीजें देखते हुए कौन सी एक जगह है जो आपको बहुत प्रिय लगता है चाहे महाभारत हो या फिर रामायण हो उसका कौन सा एक कोना वैसे पूरा ही स्टोरी हमें अच्छा लगता है मोटिवेशन वाला लेकिन किसी एक कैरेक्टर से ज्यादा आप अपील होते हो तो ऐसे कौन से आ, अच्छा आ, मैं इस बात पर आऊ इससे पहले मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग आप जानते हैं हिंदुस्तान में कि रामायण की जो है वास्तविकता पर आए दिन प्रश्न चिन्ह उठाते रहते हैं मैं उन तमाम लोगों से कहता हूँ बहुत सारे लोग जो हमारे मजहब के नहीं हैं और उन्हें लगता है कि हम जो है हमारी आस्था है मैं उन तमाम लोगों से कहता हूँ कि आप रामायण को एक धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए आप एक कहानी के रूप में पढ़ लीजिए मैं एक चीज ये जानता हूँ की अगर आपने रामायण को एक कहानी के रूप में मन से पढ़ लिया तो भी आपका जीवन इतना सार्थक हो जाएगा कि उसमें से अगर आपने दो प्रतिशत बातें अपने अंदर उतार लें तो आप समाज के लिए आदर्श हो जाएंगे मैं उदाहरण अगर कहूँ दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं होगा जो दशरथ जैसा पिता नाण त्याग देता है राम जैसा बेटा कौन नहीं चाहता है जिसने पिता के एक बार मुंह खोले बिना पिता के वचन का पालन करने के लिए राजसीवस्त्र उतार के रख दिया और जंगल में चला गया लक्ष्मण और भरत जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा जिनके पास राज भोगने का अवसर था लेकिन भाई के लिए एक भाई ने खड़ा हो भाई की जीवन खड़ा चौदह वर्ष तक पूजा की एक भाई जो ने अपनी त्याग दी अपनी पत्नी को त्याग कर चौदह वर्ष तक जगा रहा भाई के रक्षा में। सीता पत्नी नहीं चाहेगा जो वनवास की जो सजा थी वो राम के लिए मुकर्र हुई थी लेकिन सीता ने कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आपका जो भी है उसमें आधा हिस्सा मेरा भी है वो सीता जैसी पत्नी सभी चाहते हैं हम रावण की बात करते मुझे लगता है रावण भी आदर्श है आज का जो समय हम तमाम चीजें अपने समाज में देखते हैं हम ये हम सभी के लिए मंथन की बात है कि रावण एक ऐसा खलनायक था जिसके यहाँ रहते हुए सीता पवित्र रही तो वो भी एक आदर्श व्यक्तित्व था और अपनी मृत्यु के समय उसने लक्ष्मण को उपदेश दिया तो रावण भी एक महान चरित्र है तो ऐसे मुझे लगता है रामायण के सभी पात्र बहुत प्रिय हैं लेकिन मुझे एक पात्र बहुत अपील करता है मैं भरत के पात्र को बहुत करीब देखता हूँ क्योंकि दे। उनके पास एक दुविधा ये रही की एक तो एक तरफ माँ है एक तरफ भाई है लेकिन माँ और भाई के बीच में उन्होंने जिस चीज को चुना वो ये था कि धर्म क्या कहता है धर्म जी, मतलब जी, वो नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं आ, हमारे वेद में कहा गया है धर्म हम जो धारण करते हैं वही धर्म है निश्चित परिस्थिति में हमने जिस चीज को धारण कर लिया वही धर्म है तो उस परिस्थिति विशेष में उन्हें लगा की उचित क्या है न्याय संगत क्या है और उन्हें लगा की मेरे भाई की अनुपस्थिति में उत्थान ग्रहण कर लेना यह धर्म है और वहाँ पर उनके पास सारा अवसर होने के बाद वो अगला व्यक्ति भाई के खड़ाऊ रख के चौदह वर्ष तक सिंहासन का संचालन करता है और आने पर उन्हें सौंप देता है ये बहुत बड़ी बात है वो भी इस समय में जहाँ हम बैठकर देखते हैं एक ईद के लिए दो भाइयों में जो है तलवारें खींच जाती हैं एक भाई के पास सारे अवसर थे और उसने सब कुछ त्याग दिया तो मुझे वो एक पासन बहुत है। जी अनिल जी बहुत ही अच्छी बात आपको भरत का जो करेक्टर है रोल है वो इम्पोर्टेंट लगता है वो बड़ा अपील करता है और क्यूँकी उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने उन सभी चीजों को त्याग दिया जबकि इनके ऊपर कोई वो पाबंदी नहीं थी बंदिश नहीं थी <laughs> ये चाहे तो सारा राज्य भाग्य भी अब हो सकते थे कुछ कर सकते थे लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तब करते हुए उस प्रभु रामचंद्र को याद करते हैं अपने भाई को और उनके आने के बाद उनको वो सब कुछ दे दिया बहुत अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच आइए एक और सामाजिक कोई पोयम आप सुनाइए। समाज पर किसी आ, मुद्दे को लेकर अगर आपने लिखा हो तो या कोई भी आपकी अपनी पसंदीदा पोयम सुनाइए मैं चूंकि मैंने इस तरीके से क, जो हम राम पर बात कर रहे थे राज्य की मैं यही से इस तरीके की कविता सुनाता हूँ और उसका मुझे लगता है की समाज में इसमें आवश्यकता भी है पिछले दिनों पढ़ा और काफी सुना भी गया तो हम अभी जिस राज्य की बात कर रहे थे इसी राज्य के सैतालीस में जिसे हम आजादी कहते हैं उस आजादी के साथ एक और चीज आई जिसे बंटवारा कहते हैं उस बंटवारे ने आज हम यहाँ पर बैठ कर देखते है और हम तमाम लोग ये कहते हैं की कोई जे में बैठ के भारत के टुकड़े होने की बात करता है और भारत से आजादी की तमाम चीजें चलती हैं, लेकिन वो लोग जानते नहीं इसकी कीमत कितनी बड़ी थी जिस समय आजादी की घोषणा हुई थी मैं सौ तक के का जो दौर था 21 लाख लोग मारे गए थे जो क्रांतिकारियों की संख्या होती प्लासी की लड़ाई जो सत्रह से और गोवा की आजादी सत्रह तक जो लड़ी गई उसमें सात लाख क्रांतिकारी मारे गए हमने कितनी बड़ी कीमत चुकाई नौ अगस्त और दस अगस्त पंद्रह अगस्त से पहले उन्नीस की मैं बात करना हूँ लाहौर में दंगे अपने चरम पर पहुंच गए थे लोगों के घर में पानी की सप्लाई काट दी गई जब लोग प्यास से मरने लगे तो पानी पीने के लिए घरों से बाहर आए जब घरों से बाहर आए तो जलते हुए टायर उनके गले में डाल दिया गया पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई बहनों के साथ माताओं के साथ बलात्कार किया गया हत्या कर दी गई एक इतना विभत् दृश्य था और उस चीज का इतना कुछ चुकाने के बाद जो हमारे हिस्से में आया और वो किस लिए किया गया मैं कहता हूँ कई बार हमें कटु होना चाहिए और मैं बिल्कुल परहेज नहीं करता वो सिर्फ इस बात के लिए हुआ क्योंकि ये दो लोगों को प्रधानमंत्री बनना था और एक देश में संभव नहीं था जिन्ना के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो जिन्ना के बारे में मालूम है जिन्ना हमेशा डोमिनेट रहना चाहते थे जहां पर भी लहरा रहे वो सबसे ऊपर अपने आप को रखना चाहते थे तो वहां पर जो है सत्ता की लड़ाई इतनी बड़ी रही जिन्ना ने एक दिन में नहीं मांगा पाकिस्तान जिन्ना बहुत समय से चला रहा है तो हो सकता है कि है। लेकिन उसको स्वीकार किया गया क्योंकि दो लोगों को प्रधानमंत्री बनाना था बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई बहुत बड़ी घटना थी मैं उसका एक छोटा शंस कविता में रख पाया हूं मैं वो सुनाता हूँ आपको एक लेखक हुआ करता था लेखक तो खैर कहते यहाँ पर एक अधिकारी हुआ करते थे अंग्रेजों में लॉरी कॉलिन्स उन्होंने अपनी पुस्तक फ्रीडम एट मिड में घटना का जिक्र किया उसी घटना से मेरी कविता का जन्म होता है मैं वो सुनाता हूँ आपकी मेरी खुली आंखों से बहना चाहती है आपकी मेरी खुली आंखों से बहना चाहती है एक कहानी है। का है अपने होने का उसे अपनी सच्चाई का उसको खा रहा है कम हमेशा कब से रोना चाहती है मोह तिरंगे में छुपा कर राख करना चाहती है और वह खुद को जलाकर है सी जान कब से चीख के उपहास पर हैशक्ति जान कब से चीख के उपहास पर सर झुका बैठी हुई है आपके इतिहास पर झुका बैठी हुई है आपके इतिहास पर जिस समय था भारत जश्न वाले शोर से एक पर करते तीनों लोग दिख रहे हैं। आप लोगों को देख कर जो है, में हो रही है। जिस समय गुजरात भारत जश्न वाले शोर से रेलगाड़ी एक थी निकली हुई लाहौर से धर्म के उन्माद से हार्द के मत की तरफ आ रही थी दौड़ती आजाद भारत की तरफ रात आधी है बताने लग गई जो ही घड़ी रात गाधी है बताने लग गई जो ही घड़ी दीप्त अमृतसर में आकर हो गई गुमसुम खड़ी जान कब से दासता के बोझ से उबा हुआ जान कब से दासता के बोझ से उबा हुआ देश अपना था समूचा जश्न में डूबा हुआ हो गए आजाद हम और नारे छूटते थे और चार और रह रहकर आगे फूटते थे किंतु पटरी पर खड़ी भेद अपने खोलती थी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया किंतु पटरी पर खड़ी वह भेद ऐसा जिससे कद को आंक था कोई न था भेद भेदा जिसके कारण था कोई न था खिड़कियां सारी खुली थी झाता कोई न था कोई आहट तक न होती थी खड़े उस रेल में बंद दरवाजे सभी थे कर्मचारी कर तो न था कि रेल पटरी पर लगे बंद दरवाजे रहे ना आदमी कोई जगह फिर वो कुर्सी छोड़कर इस माजरे को जानने बोगियों की ओर भागा भेद को पहचानने कुछ समय तक दूर से ही बोगियों को जांच कर फिर निकट जाकर के आजादी का नारा बाँच पीट कर हर एक दरवाजे को जब वो थक गया उसके वो दरवाजे को सात डोलता है, है सामने इतना भयानक जुथा बैठा हुआ फर्श के हर एक कतरे में जो था बैठा हुआ पाँव के नीचे जमी मोटी परत थी खून की कह रही थी जो कहानी भीड़ के कानून शव पड़े थे फर्श पर बिखरे हुए धड़ आने को शीश सब उतरे हुए जीवितों की श्रेणियों में भी रहे थे किंतु अब जिनके धड़ों से शीश काटे जा चुके हैं हाथ पांव सैकड़ों टुकड़ों में बांटे जा चुके हैं अतड़ियां बाहर पड़ी हैं पेट जिनका फाड़ कर फट चुकी सारी नशे हैं दर्द से चिग्घाड़ कर एक लुकदी मास की थकती नहीं बताने से एक लुग्दी मास की थकती नहीं बताने से कि मासला दे रेल है कसाई खाने से मासला दे रेल है कसाई खाने से कोई शव कोई शव पर यह नहीं कहता था कि वह कौन था सबके परिचय को समेट एक भीषण मौन था मौन जो हर शोर को दुककार देना चाहता था मौन ऐसा चीखकर जो पूछ लेना चाहता था क्या हमारा दोष था क्या हमारा दोष था तुमने लकीरें खींच दी क्या हमारा दोष था तुमने लकीरें खींच दी और बंटवारे की मिट्टी भी लहू से सींच दी मौन जो काटे हुआ की चीख का बसार था मौन आजादी पे रोने के लिए लाचार था मौन जो किस्सा सुनाना चाहता था खून का मौन जो था आई उन्माद के मजमून का मौन जिसमें बेजुबान की कहानी बोलती थी मौन जिसमें प्राण ही ना जीव प्रदर्षण थी पास सोलह वर्ष की लड़की की एक लाश थी पास सोलह वर्ष की लड़की की एक लाश थी जिसके गले में उसके दुपट्टे की एक फांस थी वो दुपट्टा जो नुचे तन की कहानी जानता था आदमी की वहशियत को भी जबानी जानता था वो दुपट्टा हंस रहा था जश्न के उन्माद पर, पर वो दुपट्टा हंस रहा था जश्न के पर आदमी की वहशियत अपनी विकल्प याद पर आदमी की वहशियत अपनी विकल्प याद पर बोला बोला कितनी लड़कियां बाजार में बिची गई बोला लाखों लड़कियां बाजार में बेची गईं और कर दुष्कर्म गर्दन फांस कर खेची गई प्राण इसको दर्द से आजाद करके सो गया दर्द इसकी चीख को बर्बाद करके सो गया अब मैं जिस पर हूँ कसा <सा> इंसानियत की लाश है अब मैं जिस पर हूँ लगा <साथ> इंसानियत की लाश है इंसानियत की लाश हैियत का जश्न है देवत्व का उपहास हैवानियत का जश्न है देवत्व का उपहास उस भयानक मौन में कुछ भी नहीं जब सूझता था उस भयानक मौन में कुछ भी नहीं जब सुझता था एक सर वातावरण से प्रश्न अपने पूछता था बोलता था मत बताना कौन सा कण है मेरा ये ये नहीं पूछूंगा मेरी उंगली कौन सी है मेरा नाखून कौन सा है बोलता था मत बताना कौन सा कण है मेरा तो इतना तो बताओ कौन सा धड़ है मेरा सै करो धड़हीन लाशे मुझको देखे जा रही है कट चुके हैं सर सभी के सब सब अकुला रही है और जो आंखें खुली थी कट चुके हैं शीश की वो गवाही दे रही थी वेदना की रहा था मगर वह मौन उनमें हत्यारों का चेहरा था मगर वह मौन थी पूछते थे धड़ उन्हीं से मेरी आंखें कौन थी किंतु उनकी पुतलियों में चुप्पियों का आवाज़ था किंतु उनकी पुतलियों में चुप्पियों का आवाज़ था इंसानियत का थारूदन और जीत का उपहास था इंसानियत का थारूदन और जीत का उपहास था वर्ष पर सूखा हुआ जो खून था वह बोलता था फर्श पर सूखा हुआ जो खून था वह बोलता था मैं कभी था था, किंतु अब आजाद होकर जम चुका हूँ मृत्यु के उत्कर्ष पर और तुमको भी यही स्वाधीनता बांटी गई और तुमको भी यही स्वाधीनता बांटी गई देह आजादी की दो टुकड़ों में है काटी गई देह आजादी की दो टुकड़ों में है काटी गई और फिर वह रक्त भी कहते हुए चुप हो गया और फिर वह रक्त भी कहते हुए चुप हो गया, चुप हो गया। प्रश्न लेकर चुपगियों की गोद में बहस हो गया प्रश्न जो उस रेल की सबोगियों में भागते थे प्रश्न जो कि मर चुकी आंखों के ऊपर जागते थे प्रश्न जो कि देश की हरनस में बहना चाहते थे प्रश्न जो कि उन सबों की बात कहना चाहते थे किंतु मर घटरेल में पागल उदासी डोलती थी किंतु मरघटरेल में पागल उदासी डोलती थी खिड़कियों के पास जाकर बोलती थी बोलती थी इन शवों में अब कोई अंतर नहीं है बोलती थी बोलती थी इन शवों में अब कोई अंतर नहीं है इनको कोई जीत या फिर हारने का डर नहीं है इनमें कोई धर्म कोई जाति का झगड़ा नहीं है इन शवों में कोई छोटा कोई भी बड़ा नहीं है मर्द औरत तक नहीं कहते हुए का है मर्द औरत तक नहीं जीते हुए का है जो यहां फैली हुई है सिर्फ विकृत लाश है है है जो फैली हुई है, सिर्फ जा जा चुके चुके हैं हैं या तुम्हारी कर, है या तुम्हारी तुम्हारी जीत जश्न वाली भट्टियों में प्राण को अपने जलाकर जिनको आजादी ने कुचला है स्वयं की से हो चुके आजाद हैं स्वाधीनता की बेड़ियों से हो चुके आजाद हैं या धर्म वाली जेल से राजनीति तुच्छ भी और राजनीति और तेरे को खेल से हो गई वह रेल से ऐसा मौन फिर रो रही थी जश्न के उन्माद पर गर्भ में जिसके पड़े थे शौकई हंस पड़ी स्वाधीनता स्वाधीन पर, पर, पर, पर हम अभी हैं दास धर्म जाति के जो आपनेविता सुनाई धन्यवाद शुक्रिया कहीं ना कहीं आपने उन सारी चीजों को सामने रख दी जहाँ पर हर जगह पे देखते देखते प्रश्न हमारे बीच में आ जाता है जिसका कोई जवाब नहीं तो आई आगे बढ़ते हुए मैं फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और धन्यता से एक और छोटा सा पीस सुनाइए अचुतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभम अचुतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम रामनारायणम जानकी वल्लभ हम कौन कहते हैं भगवान हारते नहीं कौन कहते हैं भगवान हारते नहीं तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मेरा के जैसे बुलाते नही अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभ कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं ना कौन कहते है भगवान नाचते नहीं तुम गोपियों की जैसे न चाहते नहीं तुम गोपियों की जैसे न चाहते नहीं अचुतम केशवम कृष्ण दामोदरम अचुतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम रायनम जानकी बल्लभ कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं माया शोदा के जैसे खिलाते नहीं माया शोदा के जैसे खिलाते नहीं अच्युत केशवम कृष्ण दामोदर अच्युत केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायण जानकीवल्लभम कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माएशोधा के जैसे सुलाते नहीं माए शोधा के जैसे सुलाते नहीं अचुतम के शवम कृष्ण दामोदरम अचुतम के शवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभ राम नारायणम जानकी वल्लभ राम नारायणम जानकी वल्लभ जानकी वल्लभ जानक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थैंक यू धन्यता बहुत ही अच्छी आवाज है आपकी और बड़ा रम के गाते हैं उसमें खो जाते हैं विक्रांत राय वाह वाह लिखा है बहुत प्यार से लिखा है उन्होंने क्योंकि वो भी है, म्यूजिक्स भी है क्लासिकल गाते भी हैं so क्या करेंगे और मैं चाहूंगा एक मैसेज के तौर पर आप कुछ एक पोयम संदेश वाला एक दो मिनट का सुनाई अनुज द्विवेदी ah. जी भी जुड़ गए हैं उन्होंने भी याद किया आपको सुपर लिख के भेजा है धन्य था जी संदेश सुना दूं दो मुझे लगता है कि प्रेम के बिना जो है सब कुछ अपूर्ण है तो प्रेम के साथ समाप्त करता हूँ मेरी अपनी इच्छा है कलमकार जो है अपने जीवन साथी से अगर पूरे जीवन की बात कविता में करे तो किस तरीके से कर सकता है ये इसी विषय पर ये कविता है और पढ़ता हूँ कि मैं शब्दों के चित्र गढ़ूंगा मैं शब्दों के चित्र गढ़ूंगा तुम रंगों को भर देना मैं शब्दों के चित्र गढ़ूंगा तुम रंगों को भर देना मैं गीतों का सृजन करूँगा तुम गीतों को सर देना तुम गीतों को सर देना किस तरीके से चलेगा ये सफर कि शाम ढले खिड़की पर आकर उम्र को ढलता देखेंगे शाम ढले खिड़की पर आकर उम्र को ढलता देखेंगे और सुबह जब साथ चलें, तो नव को चलता देखेंगे पांव कहीं घर थक जाएं, पांव कहीं घर थक जाएं, तो आशाओं को पर देना मैं गीतों का सृजन करूंगा तुम गीतों को स्वर देना स्वर hmm. जब जीवन मधुमास मधुमाश ले तब भी हाथ चलेंगे। दो तो तरीके की जब जीवन हो जटिल रूप में तब भी दोनों साथ Same. चलेंगे मैं भी hmm. तुम भी साथ देना, मैं गीतों का सृजन करूंगा तुम गीतों को स्वर देना तुम गीतों को स्वर देना और जीवन का थक जाए जब उम्र हमारी थक जाए जब उम्र हमारी जीवन की इन राहों में, तब दोनों आराम करेंगे एक की बाहों में तब गीतों का सृजन करूंगा तुम ठास्थ ठास्थ गीतों, गीतों को सर ठास्थ देना बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया बहुत चलिए अन्य देवारी बहुत सुंदर लगा आपने रामायण महाभारत की जो बातें और आजादी का जो बात आपने बताई वो चीज जगजोर देती है आज के इंसान को अगर थोड़ा भी ध्यान से सुनते हैं तो निश्चित तो तौर तो पर आपने जिस कविता को जिस तहत से पढ़ा वो अपने आप में कमाल की बात है बहुत बहुत साधुआत आपको और धन्यता <laughs> छोटा पटाखा बड़ा धमाका है आप <laughs> चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और साथ ही साथ आपने जो बहुत सुंदर रामायण का जो है गीत पढ़ा उसके बाद अच्छुत वो भी बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं मंगल कामनाएं तो मेरा बहुत बहुत मेरी तरफ से भी आपको विशेष आभार आदरणीय रविंद्र पंडित जी को मैं बहुत विशेष आभार प्रकट करता हूँ जिनके माध्यम से मैं आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों ऐसी मिल रहा हूँ धन्यता आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आप बहुत अच्छा पढ़ रही है बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत अच्छा आज के इस एपिसोड में हमने अनंत देवारिया को सुना बहुत सुंदर उन्होंने बीच में मास से शुरू किया और फिर लास्ट में प्रेम की कविता से उन्होंने समापन किया और साथ ही साथ हमने धन्यता को सुना मैं सोच रहा था कि भाई कुछ बीच में फिलर टाइप में कुछ हो ताकि अनंत जी को भी थोड़ा रेस्ट मिले और कविताओं में जब भी वो जोश के साथ आए तो पूरे जोश के साथ कविता आप तक पहुँचे तो वो मेरा संकल्प था वो पूरा हो रहा है और धन्यता ने भी अपना जो है गीतों के माध्यम से हमारा मन मोह लिया है और अनन्न्य जी का भी मन मोर लिया है और निश्चित तौर पे आप सभी दर्शकों का जैसे कि हमारे अनुज द्विवेदी जी मुंबई से लिखते हैं सुपर करके तो उनका भी मन आप जीत लिया है तुम्हारे तो सभी दर्शक मित्रों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और फिर मिलेंगे इस वादे के साथ सलाम नमस्ते अमा ओम शांत सबके मन तो भाती है बातें मुलाकात